प्रणव थानी <laughs> oh. के दर्शन की आठवीं कक्षा पिछली कक्षा में तत्वों की परिगणना देखी हमने मूल प्रकृति से कार्य जगत कैसे कैसे उत्पन्न हुआ इस प्रक्रिया को एकसठवें सूत्र में बताया गया इस सूत्र के बारे में किन्हीं को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं पीछे दीजिए कणजीत जी जी जी तो है कि जैसे जीवात्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है उसी प्रकार से जो सत्व रजस और तम है इनका भी साक्षात्कार होता है इसको संप्रजात समाधि में स्वीकार किया जाता है संप्रजात समाधि में इनका साक्षात्कार होता है ये योगदर्शन के अनुसार प्रकृति मूल जो रहती है उसका साक्षात्कार होता है ये स्वीकारते जो ये सृष्टि प्रक्रिया में जब महातत्व आदि से बनना आरंभ होते हैं तो ये जो हमारी कर्म इंद्रिया तो ये जो हाथ पैर आदि है ये गोलक पहलाते हैं या यही वो इंद्रियां हैं जो उस समय बनती हैं? जी ये हाथ पैर आदि जो पांच कर्म इंद्रिया है ये गोलक है इनके अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिया है वो मूल इंद्रिया जिनका यहाँ बनने का कथन किया ये सूक्ष्म इंद्रियों के बनने का है सूक्ष्म शरीर के साथ में रहती है कर्मेन्द्रियों को भी सूक्ष्म शरीर में गिनते हैं जी हाँ आगे जो अट्ठारह तत्व गिनायेंगे तो सूक्ष्म शरीर में पांच कर्मेन्द्रिया भी होते हैं और महर्षि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में पांच प्राण नाम से भी उनको कहा है तो कर्मेन्द्रिया पांच कह लीजिए या पांच प्राण कह लीजिए तो हाथ पैर आदि तो गोलक है इनके और एक बार ये जैसे सत्य रजस और कम के जो कण हैं, जब सामान्य अवस्था में रहते हैं तो सारे जगह फैले रहते हैं ये जी तो ये जहाँ तक ईश्वर है वहाँ तक है या केवल इनकी कुछ सीमाएं निश्चित करेंगे ये भी ईश्वर के जैसे ही उतने उतने स्थान पे जहाँ तक ईश्वर है वहाँ तक नहीं ईश्वर के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते की वो वहाँ तक है यानी की सर्वण जैसे ईश्वर है उस प्रकार से ये भी है नहीं ऐसे नहीं ये तो बहुत छोटे से क्षेत्र में रहेंगे ईश्वर की दृष्टि से पादों से विश्वाभूता त्रिपरा दस मृतम अथवा यत्र विश्वम भवती कनीडम ये तो एक घोंसले के समान है छोटा सा ये जो कार्य जगत है तो इसका जो कारण है वो यद्यपि बहुत है विस्तृत है आगे एक सूत्र आएगा भी सर्वत्र कार्यदर्शनात दर्शनात्भुत्व एक दृष्टि से मूल प्रकृति को विभू भी कहा है लेकिन वो विभू यानी ईश्वर की तरह सर्वव्यापक नहीं तो आगे भी एक सूत्र आएगा उसमें अणु और आजी आएगा अभी कि अणु को ही हम कारण क्यों नहीं मान लेते मूल प्रकृति को क्यों मानते हैं तो अणु से ये सारी चीजें नहीं बन सकती क्योंकि वो परिच्छिन्न है एक है तो प्रकृति के जो ये कण हैं ये हैं तो बहुत व्यापक बहुत व्यापक है अब कार्य द्रव्य जो अभी हम देख रहे हैं इसका कोई और छोर हमें वैज्ञानिकों को कोई पता नहीं लगता है हमारी दृष्टि से ये तो लोकलोकांतर भी अनंत ही जैसे हैं और इनके जो कारण हैं मूल शतुरस्तंभ वो भी इसी तरह से अधिक हैं बहुत हैं तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बहुत व्यापक हैं ये लेकिन ईश्वर की तुलना इनके साथ नहीं की जा सकती ईश्वर की दृष्टि से तो उसके ये एक छोटे से भाग में पीछे दीजिए अच्छा परिमाण और आकार में क्या अंतर होता है हाँ एक रूप में ले सकते हैं वैसे हम लोक भाषा में जो प्रयोग करते हैं लेकिन आकार शब्द रूप के साथ में जुड़ा हुआ है रूप के साथ में जो रूपवान चीज होती है उसको हम कहते हैं ये आकार वाली है यानी साकार है और परिमाण जो गुण है वो निराकार में भी होता है जो साकार चीजें हैं जैसे कि पुस्तक भवन ये टेबल ये घड़ी जो भी चीजें हैं इनका अपना परिमाण है परिमाण का मतलब है परित चारों ओर से मापन सब ओर से यानी उसका जो घेरा है जहां उसकी सीमा समाप्त होती है कोई भी चीज लेंगे ये लेंगे तो इसका घेरा कहां तक है तो इधर चलते चलते यहां समाप्त हो गया ये इधर चलते चलते यहां समाप्त हो गया इधर यहां समाप्त हुआ ऐसे जो चारों तरफ उस वस्तु की समाप्ति होती है ये परिमाप कहलाता है ठीक है यानी उसका वस्तु का घेरा उसका फैलाव विस्तार कितना है तो जो आकार वाली रूप वाली वस्तुएं होती है उनका भी अपना घेराव होता है अब मान लीजिए कोई ये आयताकार कोई ईंट है तो हम जिसे कहते हैं इसका रूप जहां तक है वहीं तक ही तो उसका घेराव है जहां उसका रूप दिखना समाप्त हो गया ईंट का हम ये थोड़ा ना कहते हैं इसके आगे भी है वहीं तक ही होती है वो तो लोक में आकार और परिमाण रूपवान चीजों का हम जो आकार कहते हैं और परिमाण वो एक ही होता है हमेशा बने नहीं हो पाता है इसलिए आकार और परिमाण को हम एक जैसा मानने लगते हैं तो जहां आकार शब्द आया तो परिमाण को ले लेते हैं परिमाण आया तो आकार को ले लेते हैं लेकिन यहां शास्त्रीय दृष्टि से वैशेषिक में आकार नाम का गुण नहीं लिखा है परिमाण नाम का गुण तो लिखा है और आकार मतलब तो रूपवान चीजें मुख्य अर्थ उसका यह लगेगा तो जितनी जड़ वस्तुएं हैं यानी रूपवान वस्तुएं हैं उनमें आकार भी है और परिमाण भी है परिमाण सब सब द्रव्यों में होता है कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें का परिमाण ना हो तो साकार यानी रूपवान वस्तुओं का भी परिमाण होता है लेकिन जो निराकार हैं, आकार रहित हैं, उनका भी परिमाण होता है जैसे कि आत्मा का उसका अणु परिमाण है बहुत छोटा है लेकिन वो आकार वाला नहीं है आत्मा परिमाण है उसका घेरा है उसका फैलाव है निश्चित लेकिन उसका रूप नहीं है आकार नहीं है इस दृष्टि से आकार और परिमाण को हम अलग अलग मान के चलते हैं सामान्यतया पर्यायवाची रूप में प्रयोग कर लेते हैं लेकिन अगर तत्वतः देखेंगे तो अलग मानते हैं और परमात्मा का भी परिमाण माना जाता है लेकिन वो विभू परिमाण है उसकी सीमा नहीं है उसका विभुत्व ही एक परिमाण है तो अणु परिमाण सबसे छोटा यानी बहुत छोटा विभू परिमाण और बीच में मध्यम परिमाण तीन विभाग किए है आगे चर्चा आएगी इसकी वैशेक में आती है वैसे ही चर्चा हाँ ईश्वर तो अपना परिमाण जानता है कितना कि है विभू परिमाण विभू परिमाण जानता है वो सर्वव्यापक है इस बात को जानता है वो लेकिन उसके साथ आप ये मत जोड़ लेना कि वो अपनी सीमा जानता है ये ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो अपनी सीमा जानता है सीमा है ही नहीं तो कहाँ से जानेगा जैसा है वैसा जानता है तो वो अपने विभू परिमाण को अच्छी प्रकार जानता है जी प्रश्न क्या हम किसी व्यक्ति के बता सकते हैं जीवन मुक्त है या नहीं ये ये प्रसंग से बाहर की बात है अभी दर्शन का पूछिए वो शंका समाधान में लीजिएगा वो शाम का विषय लिख के दे दीजिए अभी दर्शन की और मुख्य रूप से ये जो हमने कल अभी पिछली कक्षा में जो सूत्र पढ़ा इकसठवां इसमें प्रकृति और इससे संबंधित चर्चाएं चली थी इसमें कुछ किसी को अस्पष्टता हो पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी जैसे आपने कहा कि घेरा होता है आत्मा का तो इसे किस तरह से समझें जिससे महर्षि ने तो कहा कि उसमें कोई आकार नहीं है आप भी यही कह रहे हैं कि आकार नहीं है वरना तो भीड़ भाड़ हो जाती है चाहिए ऐसा भी देखा उन्होंने कि मुक्ति के स्थान पर बहुत सारी आत्माएं पहुंच जाती और अगर ऐसा कुछ होता तो भीड़ भाड़ हो जाती तो आकार नहीं है पर घेरा पे किस तरह से हम समझेंगे ये कुछ स्पष्ट घेरे का मतलब है उसका फैलाव आत्मा एक द्रव्य है एक सत्तात्मक पदार्थ है सत्ता है उसकी अस्तित्व तो है वो सत है उसमें चेतनता है तो आत्मा नाम का द्रव्य है उसकी चेतनता जहां तक है वहां तक उसका घेरा माना जाएगा उसकी परिधि है सीमा है घेरा है ऐसा मानना ही होगा कि एक जगह ऐसी आएगी जहां हम ये कह सकते हैं कि अब इससे आगे आत्मा नहीं है जितनी भी एक देशी वस्तुएं हैं उन सब पे ये बात लागू होगी इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं परिच्छि परिच्छिन परिच्छि मतलब एक जगह ऐसी आती है जहां हम कह सकते हैं अब इससे आगे नहीं है एक इतना ही है यही तभी आई है इससे आगे नहीं है तो आत्मा का भी फैलाव है आत्मा के जो गुण है जैसे कि चेतना ज्ञान हो गया आत्मा जो सुख दुख अनुभव करता है तो जितने भाग में सुख दुख अनुभव करता है उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां आप नहीं कह सकते कि सुख दुख का अनुभव कर रहा है तो एक देशी वस्तु का तो घेराव मानना ही होता है अब आकार को चूंकि आप अभी भी घोलमेल कर रही हैं इसलिए उसके साथ थोड़ी समस्या होगी आकार मतलब तो रूपवान अब अलग कर दीजिए आकार को हाँ, आप परिमाण को ही आकार शब्द से समझ रही हैं बोल रही हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन जब उस अर्थ में आप परिमाण अर्थ में आकार को लेंगी और मैं कहूं कि परिमाण होता है आकार होता है तो मैं हां करूं तो यू मत कह देना कि वो आत्मा तो फिर साकार हो गया यानी रूपवान हो गया क्योंकि अब आकार शब्द का प्रयोग आप परिमाण के अर्थ में करेंगे रूपवान अर्थ में नहीं ठीक है जैसे हम साकार के पूजक कहते हैं निराकार के पूजक कहते हैं वहां क्या मतलब होता है रूपवान के पूजक और बिना रूप वाले के पूजक इंद्रियों से ग्राह्य है वो साकार है जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है वो निराकार है तो परमात्मा की दृष्टि से और आत्मा का घेरा क्या है क्या होना चाहिए उसके लिए वैशेषिकता एक सूत्र हमें बताता है का नित्यम परिमंडलम वैशेषिक दर्शन का सूत्र है ये नित्यम परिमंडलम जो नित्य वस्तुएं है होती हैं नित्य और एकदेशी साथ में जोड़ेंगे उनका आकार कैसा होता है यानी परिमाण कैसा होता है परिमंडल परित चारों ओर से मंडल यानी गोलाकार होता है परिमंडल होता है तो आत्मा का भी जो परिमाण है घेराव है या आज की भाषा में कहते हैं जैसे त्रिकोणाकार है ये आयताकार है ये वर्गाकार है ये गोलाकार है ये लंबाकार है ये जो आकार नाम से कहा जाता है अगर उस आकार शब्द का मैं प्रयोग करूं तो गोलाकार है परिमंडल उसका है जितनी भी नित्य वस्तुएं ये सत्वर भी जो नित्य हैं ये किस रूप में है तिकोने हैं शटकोण है क्या है आयताकार क्यूब है क्या है तो गोल है ये कंची की तरह जैसे कंची गोल होती है नित्य वस्तुओं का सबका जो भी नित्य होगी वो गोलाकार ही होगी परिमंडल आकारी होगा ये एक सिद्धांत दिया वैशेषिक काल ने और आज के विज्ञान की दृष्टि से वो सीधे सीधे पुष्ट नहीं होता लेकिन एक दृष्टि हमारे को उससे भी मिलती है कि संसार में जितने आकार है त्रिकोण आकार आदि इन आकारों में सबसे स्थिर आकार कौन सा है पढ़ाते हैं गणित में और इसमें भौतिक में तो गोलाकार को सबसे स्थिर आकार बोलते हैं एक वस्तु त्रिकोणाकार हो एक गोलाकार हो और उनको समान स्थितियों में रखा जाए तो कौन सी अधिक देर चलेगी गोलाकार अधिक चलेगी। यानी गोलाकार में स्थायित्व अधिक है उस स्थिर है पृथ्वी भी गोल की जगह ये सारे लोक लोकांतर गोल की जगह कुछ और आकार के होते टिकोने षटको होते तो इनका स्थायित्व तो कम होता तो ये जो गोल आकार है कंची जैसा वो अधिक स्थायी होता है अब इस मेरे इस अधिक स्थाई से ये अर्थ नहीं लेना कि आत्मा भी अधिक देर रहता है यानी नष्ट तो फिर भी कभी कभी, कभी होगा ये मेरा तात्पर्य नहीं मैं तो केवल एक संकेत दे रहा हूं उधर की तरफ से ये तो नित्य है नित्यम परिमंडलम नित्य चीज परिमंडल ही होगी आजकल जो मूल कण की खोज की जा रही है उस उसर्ण एक नाम की प्रयोगशाला जिसमें संसार के सभी देशों के अनेक देशों के वैज्ञानिक है सैकड़ों या हजारों होंगे एक देश चला नहीं सकता इतने देश पैसा लगा रहे हैं जिसमें भी आपने दूरदर्शन आदि पे सुना होगा वो गॉड पार्टिकल हिस्स बोसोन वो सारी प्रयोगशाला किस लिए है क्या जानने के लिए कि मूल कण क्या है वहां से और कुछ नहीं निकलने वाला है क्या खोज है इसका ये जो मैटर है पदार्थ है इसका मूल कण कौन सा है सबसे छोटा कण क्या है उसको गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं या हिक्स बोसो नाम दे दिया जो भी कहे अर्थात आज का वैज्ञानिक भी कोई भी बुद्धिमान हो इस सृष्टि का मूल है क्या खोज जारी है अब वो उन्होंने जो खोजा है वो मूल है या नहीं है ये फिर आगे का विचार है एक समय में परमाणु को सबसे छोटा कण माना जाता था और फिर उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रोन हो गए फिर और उसके छोटे भाग हो गए और जैसे जैसे खोज चलती जाती है पीछे पीछे आखिर में कहा पहुंचेंगे ये अलग बात है लेकिन कोशिश ये रहती है कि मूल कण को जाने यहाँ इन्होंने जो बात रखी है सत्वर स्तंभ को ये मूल कण मानते हैं सृष्टि के कार्य जगत के मैटर के पदार्थ के वो एक नहीं है ये तीन है अलग अलग तरह के कण हैं इनका ये निष्कर्ष है वेदों से जाना होगा ईश्वर से जाना होगा प्रयोग किए होंगे जैसे भी किया इनका सिद्धांत है तीन कण है एक कण नहीं है ये तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां जो उन्होंने कण खोजा है जिसकी परिकल्पना की कि उसको टकराते हैं आपस में बहुत तीव्र गति से उनको सूक्ष्म कणों को बौछार करते हैं एक दो कण होते हैं बिखरते हैं और उसमें कहीं वो कण दिखता है उनको पता लगता है यानी दिखता है क्या उसकी उसका अनुमान करते हैं वो सीधे सीधे तो एटम भी नहीं दिखता है आंखों से तो वो सब सारा अनुमान होता है वो उससे जान करते हैं अनुमान प्रमाण से करते हैं अस्तित्व को जानते हैं तो उस छोटे कण का क्या आकार परिमाण कौन सा तिकोना आयताकार कुछ बोला उन्होंने कभी सुना और आएगा भी तो परिमंडलीय आएगा इलेक्ट्रॉन का क्या आकार सुना है तिकोना या गोलाकार प्रोटोन का न्यूट्रॉन का आप सूक्ष्मता में चले जाइए क्या मिलेगा और जो बिल्कुल सूक्ष्मता में चले जाएंगे नित्यम परिमंडलम एक व्यापक सिद्धांत दे दिया तो आत्मा भी नित्य पदार्थ है और उसमें परिमाण है उसका घेरा है उसकी लंबाई चौड़ाई है यहां से यहाँ तक वो है कितना भी छोटा हम नाप नहीं सकते लेकिन उसका घेरा है उसकी लंबाई चौड़ाई है जैसे हम किसी फुटबॉल की गेंद को या कंची को काच की कह सकते हैं कि इतना यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है इसके आगे नहीं है इससे ऊपर नहीं है इससे नीचे नहीं है इससे बगल में नहीं है इत्यादि जो हम कह सकते हैं ऐसा का ऐसा आत्मा के बारे में भी कह सकते हैं निश्चित परिमाण है उसका वो बहुत छोटा है उसको समझने के लिए अणु परिमाण कहा जाता है हाँ और कुछ समाधि में जाकर उसका परिमाण का पता चल पाता है अभी तक किसी ने बताया तो नहीं है ये तो है कि अणु परिमाण पता लग ही जाता है लेकिन ये आकार है ऐसा है आ, ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं है। एक प्रश्न ये भी मन में उठ रहा है कि जिस तरह से मन को बताया कि से से की सत्य बने हैं और रज कीता है सत्व की मन भी मन में, में। सत्व तो की सब प्रधानता सब है। जो है ये रज की वजह से रज की भी प्रधानता है लेकिन सत्व सब तो की सबसे अधिक प्रधानता है मन में सत्व तो गुण की अधिक प्रकार प्रधानता है उसके बाद में रजोगुण रजोगुण भी काफी है क्योंकि ये उभय इंद्रीय है ज्ञानेंद्रीय और कर्मेन्द्रिय पांचों ज्ञनेन्द्रियो का कार्य भी संभालता है और कर्मेन्द्रियों का भी क्रिया भी बहुत तीव्र है है दोनों की अधिकता लेकिन दोनों की तुलना में देखें तो सत्तिकता है इसमें तमोगुण सबसे कम है इसमें अन्य कोई पूछ आचार्य जी आपने पहली बैठक में कहा कि मन का जो गोलक है जैसे लेकिन तो तो दिखाई नहीं, दिखा नहीं देता बाहर से हमें दिखाई नहीं देता क्यूँकी ये अभ्यंतर इंद्रिय है ये जो जिनके गोलक हमें दिखाई देते है वो भाई पांच ज्ञानेन्द्रिया भाई पांच कर्म इंद्रिया बाहे इंद्रिया इनके गोलक भी बाहर है और ये मन बुद्धि अहंकार तीनों अंतकरण है अभ्यंतर इंद्रिय इनके गोलक भी अंदर हैं। वैसे मृत्यु के बाद में जब वहाँ कपाल क्रिया करते हैं कपाल क्रिया करते हैं ना ठुका मारते हैं उसमें तो अंदर से निकल के आते हैं और नहीं तो मेडिकल कॉलेज में कहीं जहाँ डिसेक्शन होता है वहां जाके देख सकते हैं अंदर है वो गोल जो तो चित्र वगैरह सब मिलते ही है बहुत स्पष्ट है इंटरनेट पे देख सकते हैं ठीक है आगे देखिए तो इकसठवें सूत्र में जो इन्होंने क्रम बताया इससे संबंधित ही कुछ और बातें अगले कई सूत्रों में चलेंगी उसी का थोड़ा विचार विमर्श होगा थोड़ा क्रम से नीचे निचले क्रम से ऊपर के क्रम से इन्हीं को थोड़ा सा दोहराया जाएगा इकसठवें सूत्र में मूल प्रकृति से कार्य जगत कैसे कैसे बना ये ऊपर से नीचे की प्रक्रिया थी अभी जो आगे के सूत्र आ रहे हैं इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाया जा रहा है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ सूत्र में कैसा था सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चीजों को बता रहे थे कारण से कार्य की ओर अब अगले कुछ सूत्रों में कार्य से कारण की तरफ वर्णन कर रहे हैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ वर्णन कर रहे हैं तो बासठवा तो सूत्र बोलिए स्थूलात पंच तन मात्र से स्थूलात् मतलब स्थूल भूतात् स्थूल भूतों से स्थूल से पंच तन से पांच तन्मात्राओं का अनुमान किया जाता है यह अनुमान की प्रक्रिया पीछे से पीछे देखिए साठवें सूत्र में इन्होंने बात रखी थी अचाक्षुषाणम अनुमान बोध हो जो अचाक्षुष हैं सीधे सीधे हमें दिखाई नहीं देते हैं उनका अनुमान से हम बोध करते हैं अनुमान प्रमाण से प्रयोग करते हैं तो जिनको इनका प्रत्यक्ष है उनके लिए तो प्रत्यक्ष ही है लेकिन जिनका प्रत्यक्ष नहीं है वो कैसे अनुमान करते हैं उसी तरह से सोचते हैं उसको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है तो पांच स्थूल भूतों से ही पांच तन्मात्राओं का हम ध्यान करते हैं कि ये भूत जिनसे बने हैं वो ऐसे ऐसे गुण वाले होंगे उन पांच तन्मात्राओं का अनुमान करते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गए अगला सूत्र तरेसठवा बोलेंगे बाह्य आभ्यंतराभ्याम तईश्च अहंकार से बाह्य और अभ्यंतर के द्वारा इंद्रियों का प्रसंग है जैसे कि पिछले सूत्र में था उभयम इंद्रियम वो उभय क्या है तो यहाँ बाह्य और अभ्यंतर शब्द दिया तो बाह्य दस इंद्रिया और अभ्यंतर एक मन बाकी दो भी हैं, लेकिन यहाँ नहीं ग्रहण है उसका यही ग्यारह का इन ग्यारह से और तेज उनके द्वारा उनके किन द्वारा तो बासठवें सूत्र में पंच तन्मात्र से लिखा हुआ था अंत में तो उन पंच तन मात्राओं के द्वारा किसका अनुमान करेंगे इनके कारण अहंकार का अहंकार से ही ये बाह्य अभ्यंतर इंद्रियां ग्यारह इंद्रियां बनी और अहंकार से ही पांच तन्मात्राएं बनी तो अब उल्टा करते समय ग्यारह इंद्रियों से और पांच तन्मात्राओं से अहंकार का बोध होता है अहंकार का अनुमान करते हैं तो बाह्याभ्यंतराभ्याम तेज अहंकार से उसका बोध अनुमान करना चाहिए करते हैं तो जो मैं पीछे संकेत कर रहा था उभयम इंद्रियम इकसठवें सूत्र में तो वहां पर भाई और आभ्यंतर इंद्रिय क्यों लेते हैं तो इस सूत्र के अंदर भाई अभ्यंतर अभ्यम आभ्यां लिखा है अहंकार से उसका संबंध है वहां भी अहंकार से उत्पन्न होने वाली चीजें बताई जा रही है इसलिए वहां भी यही अर्थ लेते हैं उभय का अगला सूत्र बोलिए तेना अंतरण तेना उसके द्वारा किसी एक को कह रहे हैं वो एक कौन है जो पिछले सूत्र में अहंकार को कहा गया था उस अहंकार से किसका अनुमान करेंगे तो अहंकार से पीछे वाला तत्व कौन है मह तत्व बुद्धि तत्व ये है अहंकार से ऊपर वाला अहंकार का भी जो कारण है तो तेना उस अहंकार के द्वारा अंतकरण से अब ये अंतकरण शब्द बुद्धि के लिए आया है वैसे अंतःकरण में तीनों चीजें आती हैं मन बुद्धि और अहंकार तीनों को हम सामान्य रूप से अंतःकरण कहते हैं और चौथी चीज जोड़ देते हैं अंतःकरण चतुष्टय है, तो चित्त भी साथ में जोड़ देते हैं तो तीन अंतःकरण है ये तो ये शास्त्र भी मानता है कि यहाँ अहंकार से अंतःकरण का ज्ञान होता है ये कथन किया तो यहाँ अंतकरण शब्द से किसका ग्रहण होगा तो केवल बुद्धि का क्योंकि तेन शब्द भी लिखा हुआ है तेन से अहंकार ही चुका है तो जब तेन में अहंकार आ गया तो अब अंतःकरण में अहंकार का ग्रहण नहीं करेंगे तो, तो अलग हो ही चुका और इसी तरह से अभ्यंतर आभ्याम में अभ्यंतर इंद्रिय से मन का ग्रहण कर चुके हैं तो अब अंतःकरण में अंतःकरण शब्द से मन का भी ग्रहण नहीं करेंगे यद्यपि अंतकरण से शब्द से तीनों का ग्रहण होता है लेकिन यहां अब अंतकरण शब्द से तीनों का ग्रहण नहीं होगा केवल एक का जो बचा हुआ है यानी बुद्धि उसी का ग्रहण होगा या भाषा का प्रयोग है इसे समझ के चलना होता है संस्कृत भाषा में ऐसा बहुत होता है हिंदी में भी होता है और भाषाओं में भी होता है अब इस सूत्र को पकड़ करके कोई आगे पीछे संगति तो देखे नहीं और बोले कि यहाँ लिखा है तीन अंतकरण से तो अंतःकरण का मतलब अंतःकरण के जो अर्थ लिए जाते हैं तीनों उसका ग्रहण करेंगे तो कोई संगति नहीं लगेगी तो। इसको संस्कृत भाषा में एक न्याय से समझते हैं ऐसा बहुत जगह होता रहता है इसके लिए बोलते हैं गो बलिवर्द न्याय एक न्याय है युक्ति है अर्थ निकालने की गो कहते हैं गाय को और बलिवर्द कहते हैं बैल को या सांड को बलिवर्द अच्छा गो शब्द से जब हम कहते हैं कि गाय का पालन करो गौ का पालन करो तो स्त्री गऊ का ही पालन करते हैं या तो पुरुष गऊ का भी दोनों क्या कहते हैं गो शब्द का क्या मतलब है केवल स्त्री गाय थोड़ा ना है स्त्री गाय पुरुष गाय, दोनों का, का ग्रहण है गौ जाति तो एक ही है दोनों ग्रहण होता है ना गौ शब्द से लेकिन जब गो बलिवर्द दोनों शब्द साथ में हो तो बलिवर्ध जब बैल को या सांड को अलग से कह दिया तो अब गौ शब्द का अर्थ क्या होगा केवल स्त्री को ही लिया जाएगा जबकि गौ शब्द के दोनों अर्थ आते हैं लेकिन अब यहां पर चूंकि कह दिया गया बलिवर्द इसलिए गाय शब्द का मैं जो बलिवर्द अर्थ छुपा हुआ था वो अब नहीं लेंगे यहां पर दिन कितने घंटे का होता है बाप कोई 24 का कह रहा है कोई 12 का कह रहा है तो जब 24 घंटे का दिन होता है बोले कितने दिन का शिविर है 37 दिन का शिविर तो अब तो चौबीस घंटे ही लेंगे इस दिन शब्द में दिन और रात दोनों का ग्रहण है लेकिन अगर कोई दिन और रात दोनों शब्दों का प्रयोग करे कहीं हम करते भी हैं, तो अब दिन शब्द का क्या अर्थ लेंगे 24 घंटे वाला है, 12 घंटे वाला प्रकाश वाला क्योंकि दिन शब्द में जो रात थी वो रात अलग से कह दी गई है तो अब दिन शब्द से रात का ग्रहण नहीं करेंगे अब यहाँ क्या है इसे गोबलिवर्धन कहते हैं हम लोग में सब प्रयोग करते समझते हैं और हमारे को भाषा आती है इसलिए हमारे को कोई भ्रांति भी नहीं होती कि यहां दिन शब्द का मतलब 24 घंटे वाला लें या 12 घंटे वाला लें हमें पता लगता है गो बलिवर्धन बस ऐसे ही यहां पर अंतकरण शब्द आया है अंतकरण में तीनों आते हैं मन बुद्धि और अहंकार लेकिन मन का वर्णन पहले आ चुका अहंकार का आप कह रहे हैं कि अहंकार से अंतःकरण का ज्ञान होगा यानी अहंकार भिन्न है और ये अंतःकरण भिन्न है तो अहंकार को भी अलग कर दिया तो बचा कौन सा बुद्धि ही बचा तो अब यहाँ अंतःकरण शब्द का अर्थ क्या लेंगे बुद्धि इस शास्त्र को समझने की शैली है कि यहाँ वक्तागा तात्पर्य यह क्या है वो शब्द को पकड़ के बैठेंगे तो बहुत असंगतियां लगती रहेंगी समाधान नहीं होगा अंतकरण मतलब बुद्धि तो बुद्धि को अंतःकरण नाम से क्यों कह दिया गया यहाँ पर बताने के लिए ये मह है ये बुद्धि तत्व है ये अंतःकरण है हमारा ऊपर तो नहीं कहा था ना ऊपर तो कहा था प्रकृतिर महान प्रकृति से मह उत्पन्न होता है वो महत्त्व कुछ और है पता नहीं क्या होगा महान तत्व उसी को अंतःकरण शब्द से कहा कि ये हमारा अंत्यकरण भी बनता है हमारे अंतकरण में ये विद्यमान है इसलिए अंतकरण शब्द भी प्रयोग किया गया और बुद्धि को अंतःकरण शब्द से क्यों कहा उसमें एक हेतु और है आगे चर्चा आएगी कि इस अंतःकरण में या इंद्रियों में सबसे बलवान और प्रधान इंद्रिय कौन सी है आगे प्रसंग आएगा तो बुद्धि कह रहे हैं कुछ न कोई मन कह रहे हैं तो वह प्रसंग में बात चलती है तो वहां उन्होंने मन को पहले बताया मन की विशेषता और बाकी सब इंद्रियों से मन की विशेषता और मन से भी बढ़ के बुद्धि की विशेषता बताई तो अंतःकरणों में सबसे प्रमुख अंतःकरण कौन सा है बुद्धि जो प्रधान होता है उसको अंतःकरण नाम से कह दिया ये भी एक संगति है तो तीन अंतकरण से अहंकार से अंतःकरण का ज्ञान हम कर सकते हैं उसका अनुमान करते हैं अगला सूत्र पैंसठवा बोलेंगे तत प्रकृते है तथा मतलब उससे उससे किससे उस अंत से उस बुद्धि तत्व से, से? से, से। प्रकृत है प्रकृति का अनुमान कर लेते तो ये स्थूल से लेके सूक्ष्म तक की प्रक्रिया जो इकसठवें सूत्र में बताई थी सूक्ष्म से स्थूल इन्होंने विपरीत करते हुए इसको संकेत रूप में उन्हीं सूत्रों उसी बात को भिन्न रूप से इन सूत्रों में बताया गया ये 24 तत्वों के बारे में हुआ और 25वां तत्व जो पुरुष था आत्मा उसका अनुमान कैसे होता है तो उसका भी अगला सूत्र है देखिए 66वां सूत्र बोलेंगे संघत परार्थत्वात पुरुषस्य पुरुषस्य अनुमान पुरुष का अनुमान होता है कैसे कि जो संघत होती हैं संघत का मतलब है जो जुड़ करके मिलकर के बनती हैं संघात होता है संघात मतलब जो संघात होता है पत्थर है अनेक मिट्टी के कणों का संघात है ईट है मिट्टी के कणों का संघात है लकड़ी है पेड़ है वो भी अनेक चीजों का अनेक तत्वों का संघात है ये हमारा शरीर है ये अनेक चीजों का संघात है तो जो जो संघात वाली चीज होती है उसके परार्थ होने के लिए पर मतलब दूसरे के अर्थ मतलब प्रयोजन के लिए अर्थ का मतलब दूसरे के प्रयोजन के लिए जो हो संगत वस्तु हमेशा दूसरे के लिए होती है ठीक है वो तो दूसरा कौन है वो दूसरा कौन है वो दूसरा ये पुरुष है ये जान होता है कि पेड़ पौधे हैं ये संगत हैं ये किसी दूसरे के लिए हैं ये मकान संगत है ये किसी दूसरे के लिए है ये भोजन आदि है ये अन्न आदि फल आदि है, ये संगत हैं दूसरे के लिए ये शरीर आदि है ये संगत हैं किसी दूसरे के लिए वो दूसरा कोई होना तो चाहिए वो कौन है जितनी भी संघत चीजें हैं, मिल करके बनी हैं, वो हमेशा दूसरे के लिए होती है ये एक सिद्धांत है इनका बड़ा योगदर्शन में भी आता है आप कोई ऐसी चीज बताइए आपकी कल्पना में आती हो जो संगत तो हो अनेक अवयवों से मिलके बनी हो और वो अपने लिए हो कोई चीज अनेक घटकों से मिलके बनी हो और वो अपने लिए हो दूसरे के लिए ना हो ऐसी कोई चीज बताएं जूते चप्पल संगत है के, दूसरे के लिए गद्दा संगत है दूसरे के लिए पंखा संगत है दूसरे के लिए वस्त्र जिनको हम पहनते हैं संगत है दूसरे के लिए हम कह सकते हैं हमारे शरीर के लिए हैं। ठीक है शरीर के लिए अब शरीर भी संगत है वो भी किसी और के लिए जितनी भी संगत चीजें हैं वो दूसरे के लिए होती हैं। तो दूसरा कोई होना तो चाहिए और वो कौन होगा जो संगत नहीं है तो संघत परार्थ के लिए होता है दूसरे के लिए होता है इससे पुरुष का आत्मा का अनुमान होता है कोई चेतन तो और होना चाहिए जिसके लिए ये सारी की सारी चीजें देख अनुमान की प्रक्रिया है वैसे अन्य चीजों से भी हम पुरुष का अस्तित्व सिद्ध करते ही हैं, पीछे भी चर्चा आई हमको स्मृति होती है प्रतिभिज्ञा होती है कि मैं ही वह हूँ तो वही नित्य तत्व है वहां पर अनुभव करने वाला तत्व है लेकिन इससे भी उसका अनुमान होता है संघत परार्थकवात पुरुषस्य। ठीक है यहाँ तक के सूत्रों में किसी को कुछ पूछना है अन्य को हाँ, कोई पूछिए का कोई आप नहीं है सर, ठीक है वो पुरुष शब्द से आपको यानी स्त्री स्त्री नहीं है पुरुष शब्द है देखिए पुरुष शब्द का अर्थ पूरी शरीर शेत पुरुष है पूरी में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं तो आत्मा ये अयोध्या नगरी पूरी है न देवान पुर अयोध्या अयोध्या नगरी है हमारी ये भी विभिन्न द्वार है विभिन्न व्यवस्थाएं हैं इसमें जो रहता है इसलिए वो चेतन आत्मा को पुरुष कहते हैं अब परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं क्योंकि ये जो पूरी ब्रह्मांड है इसमें वो शयन कर रहा है विद्यमान है इसलिए भी उसको पुरुष कहते हैं इस पुरुष का मतलब वो पुरुष नहीं है जो ये मनुष्य है जो प्राणी हैं एक मूर्ख प्राणी ठीक है महिलाओं की अपेक्षा अच्छा पुरुष मूर्ख होते हैं नो नहीं है या पुरुष का मतलब या चेतन तत्व तो। आप कौन क्या करी ऐसी ये भी सीधा प्रसंग नहीं है यहाँ का इस क्वेश्चन क्या समाधान में पूछिए शक्ति नंदन जी ओ आशा जी अच्छा जी इकसठ में सूत्र में और तिरसठ में सूत्र में दोनों जगह जो है बहुगछन में पढ़ा हुआ है तो बासठ में सूत्र में ए, सूत्र में, में तो पूरा पंचतन मात्र एक वचन पढ़ा हुआ है जाति में समूह रूप में ले सकते हैं उसको ये तो कोई बात नहीं आप संस्कृत जानते हैं इतना तो होता है भाषा का प्रयोग है इससे मतलब विशेष नहीं इससे हम ये नहीं कह सकते यहाँ एक वचन कहा है तो वो एक ही होंगी अब देखिए पंचतन मात्र पंच शब्द आ चुका है तो पंच पांच को बता रहा है बहुत्व को बता रहा है अब उसके पीछे चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो उससे कोई अंतर नहीं है पंच शब्द साक्षात शब्द कह रहा है तो जो विभक्ति आ रही है वो भले ही एक वचन की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब मान लो जो हिंदी नहीं जानते कई बार बोलते बोले तो पांच जना आया है ऐसा ऐसा बोल दिया तो आप अपने को समझ में नहीं आएगा क्या जब तो पांच बोल दिया तो हमारे को बहुवचन का पता लग गया अब वो वाक्य में बहुवचन बोले है न बोले कोई बात नहीं है तो संस्कृत में ऐसा बहुत जगह होता है और कोई कुछ ही मूल प्रकृति से बनता है वो एक बनता है या बहुत सारे प्रत्येक जैसे महतत्व के भी कण होंगे बहुत सारे वो कोई एक ही पिंड बनेगा ऐसा नहीं यानी जैसे कि सत्वरस्तम बहुत सारे कण थे उनसे मिलके बहुत सारे महत, महतत्व का एक जो कण बनेगा एक मूल इकाई तत्व बनेगा वो वो भी बहुत सारा होगा बहुत सारा होगा वो भी ऐसा ही अहंकार को मिलेंगे वो कोई एक ही एक रूप ने वो भी अलग अलग बहुत सारे होते हैं तभी तो उनसे इतनी सारी चीजें बनती है अलग अलग छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत कर्ण होते हैं और उससे बहुत सारी चीजें बनेंगे हाँ बोलियो अच्छा जी शरीर संघात है तो वो आत्मा के लिए है लेकिन शरीर और आत्मा का संघात होगा ये किसके लिए है? शरीर और आत्मा का संघात माना ही नहीं जाता है ये आगे एक बात आती है इसमें प्रसंग आता है कि आत्मा यानी चेतन तत्व को कभी भी ये उपादान कारण नहीं मानते उपादान कारण जो कल चर्चा चल रही है ना जो, जो नई चीज के बनने में आधारभूत बनता है आत्मा तो बस इसमें बैठा है आप अगर उस दृष्टि से देख रहे हैं या जैसा आप देख भी लेते हैं कि भई ये शरीर क्या है तो इसमें पांच महाभूत हैं, इंद्रियां हैं और आत्मा को भी साथ में जोड़ते हैं तो इस शरीर के बनने में आत्मा सहायक नहीं है वैसा उपादान के रूप में नहीं है उपादान के रूप में तो जड़ प्रकृति ही है आत्मा तो बस वहां स्वामी के रूप में बैठा है अंदर इतना ही है इसलिए इससे जो ये संघात बना है वो नहीं उसको वो किसी और के लिए नहीं आगे देखिए ये जो आपने कहा कि आत्मा को तो उपादान कार्य में नहीं लेते तो शरीर कैसे उसका प्रयोजन कैसे होगा अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का क्या प्रयोजन नहीं आत्मा नहीं है ऐसा थोड़ा ना है तो फिर बात सुनो बात सुनो संघात का मतलब अनेक चीजें मिलकर के जो बना है ठीक है ये शरीर बना है ये जड़ पदार्थों के मिलने से बना है यहां तक ठीक है अब इसमें आत्मा भी है अच्छा ये मकान बना हुआ है इस मकान में हम भी रहते हैं ठीक है तो ये मकान बना हुआ है तो उसमें हम भी सम्मिलित हैं या नहीं है तो ये मकान में आप दीवारें, छत उसके साथ साथ अपने कुर्सियां में, फर्नीचर और ये सब चीजें भी जोड़ के मकान बोलते हैं हम भी तो अंदर बैठे हैं लेकिन हम इसके उपादान कारण नहीं कहलाते हम अंदर रह रहे हैं इसमें सब बना हुआ है इसी तरह से ये शरीर स्थूल पदार्थों से जड़ पदार्थों से बना है आत्मा भी इसमें मिले मिलकर के ये नहीं बना हुआ है शरीर ऐसा नहीं सोचना है आत्मा तो अलग से बैठा हुआ है बस इसलिए ये इस शरीर का उपादान कारण नहीं है आत्मा को उपादान कारण नहीं माना जाता है तो ऐसा ऐसा कोई ये थोड़ा ना प्रतिपादन किया जा रहा है कि आत्मा है नहीं यहाँ पर ऐसा कहते तो आप ये प्रश्न करते हैं आत्मा तो है स्वीकार कर रहे हैं ना आत्मा के लिए ही ये बना है आत्मा का ही आत्मा के ही भोग के लिए है आत्मा के लिए ही कार्य कर रहा है ये बिल्कुल ठीक है लेकिन प्रश्न अलग है कि आत्मा और शरीर मिलके कोई संघात बना तो ये संघाहत है तो ये किसके लिए है ये इनका प्रश्न था तो आत्मा उस संघात में नहीं गिना जाता है चेतन तत्व तो कभी उपादान नहीं बनता ये सिद्धांत है आगे आएगी बात यह तो यहां तक बात हुई हमारी छियासठवें सूत्र तक अब जो इकसठवें सूत्र में या तो पैंसठवें सूत्र में प्रकृति को सबसे मूल में माना गया इसको मूल प्रकृति कहते हैं आदि सबसे पहले देखे इसका भी तो मूल हो सकता है कोई जब और सब चीजों का मूल है तो उसका भी तो कोई ना कोई मूल होगा हम कहते हैं ये उससे बना ठीक है वो इससे बना ठीक है वो इससे बना तो ये जो मूल प्रकृति है ये भी तो किसी से बनी होगी जैसे कई जने ईश्वर के बारे में भी कहते हैं अच्छा इस सृष्टि को किसने बनाया ईश्वर ने बनाया अपने आप कोई चीज नहीं बनती तो कहते हैं कि फिर ईश्वर को भी तो किसी ने बनाया होगा ईश्वर को किसने बनाया ये प्रश्न आता ही है प्राय नए लोग बहुत करते हैं इस प्रश्न को ऐसे ही ये जो मूल प्रकृति है इसका भी तो कोई ना कोई मूल होगा ये प्रश्न उठ सकता है तो उसका स्पष्टीकरण अगले सूत्र में कर रहे हैं सड़सठवां सूत्र बोलिए मूले मूल अभावात अमूलम मूलम देखो कैसा सूत्र बना है मूल मूल मूल शब्द कितनी बार आया मूले मूल में सप्तमे तो विभक्ति मूल hmm! मतलब प्रकृति मूल प्रकृति में मूल अभाव मूल का अभाव होता है मूल प्रकृति में मूल का अभाव होता है यानी मूल प्रकृति का कोई मूल नहीं होता है मूल प्रकृति का कोई और मूल नहीं होता मूले मूला मूलाभाव अभावत अभाव होने से मूल कैसा है अमूलम मूलम ये जो मूल है ये अमूल है इसका मूल नहीं है कोई इसका कारण नहीं है मूल शब्द की जगह कारण ले लीजिए मूल कारण मूल कारण के मूल कारण का अभाव होने से मूल कारण अमूल होता है जैसे पेड़ की तना तने की जड़ होती है अब जड़ की जड़ नहीं कहते वो जड़ बस अंतिम आ गई है तो प्रकृति का और कोई मूल नहीं है वो स्वयं तो मूल है औरों का लेकिन उसका कोई मूल नहीं है इसलिए वो अमूल है उसका कोई मूल नहीं है उसका कोई कारण नहीं है ये निर्णय दिया अर्थात कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा और वो इन्होंने मूल प्रकृति को सत्वरस्तम को स्वीकार किया अब कोई कहने लगे कि नहीं हम तो मानेंगे किसी और को भी यही क्यों हम तो इससे पीछे मानेंगे अच्छा चलो पीछे जाओ तो कितना पीछे जाओगे कहा जाओगे इसका कारण और फिर उसका कारण फिर कोई और फिर उसका कारण फिर कोई और, फिर फिर कोई और। कहा तक जाओगे या तो अनवस्था दोष आएगा कहीं रुके रुक तो रहे नहीं है अनवस्था दोष आएगा और कोई कहे कि नहीं यहां तो नहीं रुकेंगे हम थोड़ा आगे जाकर के रुकेंगे उसको कहेंगे कि ये मूल है तो भाई ये जो जिसको आप मूल कह रहे हो वो अमूल है या मूल है उसका भी कोई मूल है या नहीं है कहीं तो जाके आप भी रुक गए भाई इसका तो कोई मूल नहीं होगा तो अभी ये चर्चा चल रही है क्या जो सबसे मूल होता है कोई ऐसा तत्व तो माने कि जिसका कोई मूल नहीं हो ऐसा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए अथवा सबके लिए कहते रहे ये उससे बना है ये उससे बना है इसके घटक ये हैं इसके घटक ये हैं करते जाएं करते जाएं क्या इस तरह से सोचें अथवा कहीं हम सीमा को बनाएं तो देखिए अगला सूत्र भी इसी विषय में है अड़सठवा सूत्र बोलेंगे पारंपर्य अपि एकत्र निष्ठा इति संज्ञा मात्रम, मात्रम। तो बोले पारम्परियपी अगर आप परंपरा और भी पीछे चलाओ इन्होंने एक परंपरा बताई यहां से यहाँ यहाँ और सतुरा स्तंभ तक जाकर रोक दी अब उससे भी पीछे कोई परंपरा चला रहा है इससे पीछे ये इससे पीछे ये तो पारंपरियम परंपरा करने पर भी एकत्र परिनिष्ठा एक, एक जगह तो ऐसी आएगी जहाँ आप रुकोगे कहीं ना कहीं तो रुकोगे आप कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा अगर चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो अनवस्था दोष है तो कहीं ना कहीं जहां जाकर के रुकेंगे तो पारंपरिय या परंपरा और पीछे पीछे ले जाओ तो भी परिनिष्ठा कहीं ना कहीं तो सीमा रुकाव करना ही होगा और जब आप कहीं भी रुके हो यहां नहीं तो इससे दस कदम पीछे सौ कदम पीछे एक हजार एक लाख आप कहीं और कारण का कारण कारण का कारण कहीं एक लाख करोड़ पीछे जाके रुके ये अंतिम है तो ठीक है उसको भी तो आपको मूल कारण मान नहीं होगा तो आप नाम उसका कुछ दूसरा कह दो लेकिन जो भी कारण होगा मूल कारण वो तो अमूल्य होगा कहीं ना कहीं तो आपको मूले मूला भावत अमूलम अमूलम अमूलम मूलम मानना ही पड़ेगा आज के वैज्ञानिक भी इस परिकल्पना को नहीं करते कि उसका भी और टुकड़ा उसका भी और होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और हम खोजते जाएंगे ऐसा कभी नहीं सोचते वो भी परिकल्पना उनकी भी परिकल्पना है कि कहीं ना कहीं कोई मूल कारण तो है आदि कारण तो है कि तो गॉड पार्टी का या हिक्स बोसोन की खोज जो कर रहे हैं उसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि मूल तो कुछ ना कुछ है कहीं ना कहीं तो प्रारंभ है ये तो पक्का मान करके चल रहे हैं वो कौन है मूल ये एक अलग बात है वो खुद चलती रहेगी लेकिन कोई ना कोई तो मूल में होगा ये उनको बिल्कुल पक्का है यही बात यहाँ पर कही जा रही है दर्शन में मूले मूला मूलाभाव अमूलम मूलम और पारंपरिय परि निष्ठा संज्ञा मातरम आप और कुछ कर लो संज्ञा भेद होगा लेकिन कोई तो मूल होगा जो अमूली होगा उसका कोई कारण नहीं होगा का नहीं हो वो अविभाज्य कण होगा उसके टुकड़े नहीं हो सकेंगे जिसके टुकड़े हो सकते हैं वो मूल नहीं होगा क्योंकि जो उसके घटक होंगे जिनको जो उसको तोड़ने पे जो बने हैं वो उससे मूल होंगे और जो मूल होगा सबसे अंतिम वाला उसके टुकड़े कभी नहीं होंगे वो अविभाज्य कर्ण होगा अंतिम कर्ण होगा उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते और इसीलिए वो नित्य भी होगा और जिसके टुकड़े हो सकते हैं इसका मतलब है उसका नाश हुआ है इसका मतलब है वो नित्य नहीं है और जिसका टुकड़ा हुआ है इसका मतलब है कि वो कभी बना भी था जिन अवयवों से मिलके वो बना था अब जब हम टुकड़े कर रहे हैं तो वही तो अलग होते हैं वो कभी ना कभी बना भी था जो सावयव है जिसके अवयव है घटक है कण है वो कभी न कभी बना है और कभी ना कभी समाप्त भी होगा और वो नित्य कभी नहीं होगा अनित्य रहेगा कितना भी दीर्घ स्थायी हो लेकिन नष्ट होने वाला होगा और मूल कण अविभाज्य होगा निरवय होगा किसी से मिलके नहीं बना होगा और वो नित्य ही होगा उसका कोई कारण नहीं होगा नित्य कहते ही उसको है जिसका कोई उपादान कारण ना हो जिसका कोई उपादान कारण है या निमित्त कारण है वो नित्य नहीं हो सकता है जो कारणों से रहित है उसी को नित्य कहते हैं इसीलिए सत्तोरस्तम ये प्रकृति है ये नित्य है अनादि है अनंत तो पारंपरिय एकत्र एक परि निष्ठा संज्ञा मातम आगे देखिए उनहत्तरवा सूत्र पीछे संघत परार्थत्वात पुरुषस्य ये जो बात आई थी छियासठवा सूत्र कहा कि जो संगत होता है वो पुरुष के लिए होता है आत्मा के लिए होता है तो आत्माओं के लिए मतलब तो सब आत्माओं के लिए होता है या कुछ आत्माओं के लिए होता है सब आत्माओं के लिए होता है तो ये जो संगत है ये आत्मा के लिए पुरुष के लिए है और इस संगत के कारण इस प्रकृति के कारण ही तो बंधन हो रहा है आत्मा का इसी में तो बंधता है अविवेक मूल कारण है लेकिन बंधता तो प्रकृति से ही है तो प्रकृति जब पुरुष के लिए है तो प्रकृति जब तक पुरुष को बांधेगी नहीं तब तक उसका लाभ देगी क्या उसको उसको तो बांधेगी वो और प्रकृति जब बांधेगी तो सब पुरुषों को बांधेगी या कुछ ही पुरुषों को बांधेगी कुछ ही आत्माओं को बांधेगी सबको बांधेगी तो बोले सबको बांधेगी तो एक दोष आएगा पूर्व पक्षी एक दोष कह रहा है वही कह रहा है कि सबको बांधेगी जो आप भी कह रहे हैं सबको बांधेगी वही पूर्व पक्षी कह रहे हैं देखिए उनहत्तरवा सूत्र समान प्रकृति द्वयो प्रकृति से द्वयोः दोनों का बंधन तो समान होगा फिर दोनों कौन एक तो जीवन मुक्त जो मुक्ति में जाने वाला है वो भी तो आत्मा है और बाकी बद्ध लोग हैं तो प्रकृति तो दोनों का समान ही उपकार करेगी या पक्षपात करेगी समान उपकार करेगी और तो पुरुष के लिए है तो सबके लिए सब आत्माओं के लिए है तो फिर तो जीवन मुक्त की मुक्ति हो नहीं सकती क्योंकि तो जो संगत है प्रकृति है वो तो परार्थ है पुरुष के लिए तो वो उस जीवन मुक्त पुरुष के लिए भी होगी तो उसके लिए है तो उसको छोड़ेगी नहीं तो मुक्त नहीं होगा तो वो तो चाहे बद्ध हो चाहे जीवन मुक्त हो मुक्त का मतलब जीवन मुक्त दोनों के लिए वो समान ही बंधन देगी समान ही उसके लिए प्रयोजन सिद्ध करेगी तो फिर तो बराबर की बात हो गई तो संघत परार्थत्वाद पुरुष जो आपने कहा उसको मानेंगे फिर तो किसी की मुक्ति नहीं हो सकती ये उसका आक्षेप था समान प्रकृति द्वयो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहे अगले सूत्र में सत्तरवा सूत्र बोलिए अधिकारी न त्रैविध्या नियम इसमें ये नियम नहीं है कि प्रकृति सब पुरुषों को समान रूप से बांध के ही रखेगी या तो सबको छोड़ेगी या सबको बांध के रखेगी ऐसा कोई नियम नहीं है नियम मतलब बस यही और कुछ नहीं वहां व्यवस्था है भेद है क्या अधिकारी त्रैविध्यात अधिकारी के तीन प्रकार का होने से अधिकारी मतलब योग्यता भिन्न भिन्न योग्यता वाले अलग अलग होते हैं तो उसको तीन भाग किया इन्होंने तो तीन में एक किया उत्तम अधिकारी एक मध्यम अधिकारी और एक निम्न अधिकारी हैं सब पुरुष यानी आत्माएं लेकिन उनका उनकी योग्यता अलग अलग है तो जो उत्तम अधिकारी हैं यानी जीवन मुक्त है उनको ये प्रकृति बंधन नहीं देती है ये विषय आगे भी आएगा वो इसको छोड़ देती है अब उसको बांधती नहीं है जो मध्यम अधिकारी हैं, उनको जन्म देती रहती है कुछ वो अभी साधना में लगे हुए हैं वो मध्यम अधिकारी हैं, और जो निम्न अधिकारी हैं, उनको तो बहुत लंबे समय तक जन्म देती रहेगी परार्थ करती रहेगी उनका उपकार करती रहेगी जन्म के बाद जन्म जन्म के बाद जन्म तो सबको समान ही जन्म दे ये प्रकृति समान देर तक बंधन में रखे ऐसा नहीं है अधिकारी के भेद से ये अलग अलग समय तक आत्मा को बांध के रखती है अधिकारी त्रैविद्यात् नियम सबको समान नहीं हो सकता अलग अलग होता है अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रकृति का मुफ्त में उपयोग कब तक ले प्रकृति हमारे लिए है घत परार्थत्वाद वो हमारे लिए भोग प्रदान कर रही है जब तक हमें उसमें आनंद आ रहा है हमें अच्छा लग रहा है लेते रहेंगे मुफ्त का खाते रहेंगे जिस दिन लगेगा कि नहीं ये मुफ्त का नहीं खाना है ये प्रकृति परार्थ है लेकिन नहीं ये मेरा प्रयोजन पूरा नहीं करती प्रकृति वहीं से दूर हट जाएगी तो अधिकारित्र विध्यात नियमा यहाँ तक किसी को पूछना है कुछ पूछ। कुछ अच्छा जी जो अनावस्था दोष बताया वो क्या सिर्फ कारण कार्य नहीं लगता है हम सृष्टि के प्रसंग में भी इसको लगा सकते हैं जैसे सृष्टि प्रवास या तो उसका भी कुछ ना कुछ शुरुआत कमानी पड़ेगी उसकी कोई शुरुआत हो नहीं सकती तो अनावस्था दोष क्या है कारण कार्य में अनावस्था दोष आता है वहां अवस्था दोष नहीं क्योंकि वहां अगर सृष्टि का प्रारंभ कभी मानेंगे तो वहां अलग दोष आएंगे वहां प्रश्न करेंगे वहीं क्यों शुरू की सृष्टि उसी बार क्यों की अब तक क्यों नहीं की थी और कभी शुरू की है तो फिर समाप्त भी हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा आत्माओं का प्रकृति का क्या होगा वहां बहुत बड़े बड़े प्रश्न रहेंगे तो चूंकि ये तीनों तत्व अनादि है इसलिए आत्मा का हित सदा परमात्मा करता रहेगा सदा से कर रहा है आगे करेगा प्रकृति उसके लिए सृष्टि को बनाती रहेगी ईश्वर बनाता रहेगा उसको ये सदा से चलता रहेगा वहां अनावस्था दोष नहीं आता है कुछ और कोई है आगे पहले से हाथ खड़ा करें तो वहां माइक पहुंचेगा दूसरा ये बोलिए वाला बता दीजिएगा और इसमें ये वादी प्रतिवादी से क्या मतलब है तो किस चीज से स्पष्टि सूत्रार्थ देखिए प्रकृति है दान प्रकृति से द्वयो दोनों का समान समान क्षेम होगा प्रकृति से प्रकृति है परार्थ दूसरों के लिए कार्य जगत दूसरों के लिए है तो दूसरों के लिए क्या करती है प्रकृति तो शरीरादि देती है साधन देती है ये वो, बंधन देती है एक तरह से तो ये तो दोनों के लिए समान होगा ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि सिद्धांत ये मानता है कि कुछ तो बद्वात्मा है जो बंधन में चलती रहती है और कुछ जीवन मुक्त है जो मुक्ति में चली जाएंगी तो यदि प्रकृति पुरुष के लिए है तो सबके लिए समान होनी चाहिए एक बस उसके मन में प्रश्न आया वे तो, तो समान हो जाएंगे और समान होंगे तो समानता का परिणाम क्या निकलेगा कि जीवन मुक्त भी मुक्ति में नहीं जा पाएगा ये एक उसने दोष बताया तो उसका समाधान किया कि प्रकृति यद्यपि पुरुष के लिए है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रकृति हमेशा पुरुष को बांध के ही रखेगी और उसी के लिए करती रहेगी प्रकृति उस पुरुष के लिए करेगी जो चाहता है प्रकृति की सेवा को प्रकृति का उपयोग करना चाहता है उसी के लिए वो देती है आगे कई जगह ये प्रसंग आएगा सांख्य में कि कैसे प्रकृति अलग हो जाती है क्यों हो जाती है उसको उदाहरण देके आगे बताएंगे तिरसठवा सूत्र ये पूर्व पक्षी है पूर्व पक्षी है और उत्तर सत्तरवा या तो प्रश्नकर्ता का है शिष्य का है ये उत्तर गुरु ने उत्तर दे दिया कैसे भी समझ लीजिए और तो कोई नहीं पूछे श्याम रजन प्रकृति को नहीं बनाया मूल प्रकृति को नहीं बनाया कार्य जगत को उसको बनाया है। ऐसा माने नहीं नहीं अगर ऐसा माने तो अगर ये माना कि जिसको मूल प्रकृति का है तो मूल का मतलब क्या होता है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 कि जिसका मूल नहीं होता ये तो बता दिया, लेकिन हम इस इसको यदि ईश्वर ने बनाया इसका मूल है ऐसा मान ईश्वर ने इसको बनाया तो ईश्वर निमित्त कारण हुआ तो ईश्वर तो ने किस चीज से बनाया इन सत्स्तम्भ को किसी से बनाया होगा किसी से तो बनाया होगा ना चीज़ नहीं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 कुछ ना कुछ मानेंगे यही तो था पारंपरिय परि निष्ठा है थी संज्ञा मात्रम आप अगर पीछे कुछ मान भी लें फिर उस पर मैं वही प्रश्न कर दूंगा आपसे कि जिससे आप मान रहे हो कि सत्वर बने मैं ऐसा भी क्यों नहीं मान लू कि परमात्मा ने उसको भी बनाया कर सकते हैं ना जैसे आप कर रहे हैं तो आप पे भी तो प्रश्न कर सकते हैं मतलब इसको मूल में तो को तो एक रख लेते हैं और तो जीवात्मा को तो भी रख लेते हैं। हाँ लेकिन यदि प्रकृति को वहाँ पर रखा जाए तो मतलब प्रश्न होता है कि किससे बनाया निमित्त कौन है? उपादान कारण कौन है निमित्त कारण तो परमात्मा हो गया प्रश्न उपादान कारण का बनेगा किससे बनाया जिससे भी बनाया जो मूल चीज है वो अविभाज्य होगी वो नित्य होगी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 इकहत्तरवा सूत्र तो पीछे हमने जो सत्वरजस्तम साम्यवस्था प्रकृति सूत्र देखा था इकसठ उसी की ही थोड़ी और व्याख्या यहां पर की जा रही है इकहत्तरवा सूत्र बोलेंगे महदाख्यम आद्यम कार्यम तन मन महदाख्यम महत नाम का प्रकृतर महान वहां कहा था महत महान एक ही बात है तो महत नाम का आद्यम कार्यम आद्यम मतलब आदि में होने वाला सबसे पहला कार्य है मूल प्रकृति से जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई है वो महत है तो वहां केवल ये कहा था प्रकृतर महान प्रकृति से महत तत्व बनता है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 ये जो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि यहाँ पर मन शब्द से हम बुद्धि बोलेंगे पीछे भी इस तरह की बात आ रही है ये बातें कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं कि हम तो यहाँ सब आ, मान लेंगे आपने कह दिया है हम आपको विशेष मानकर करके कि आपने जो बात कही है उसे हम स्वीकार करते हैं लेकिन जो लोग पहले से ही विरोधी मन बना करके बैठे हुए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 हमें संगति भी देखनी होती है किसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है भाषा है भाषा को हमको भाषा की तरह से ही समझना पड़ेगा जो भाषा जो शैली वहां जिस तरह से प्रयोग की जाती है वक्ता ने जिस ढंग से कहा है हमें तो उसी ढंग से समझना होगा ये तो किसी भी भाषा के लिए अर्चन पैदा कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं और जो अड़चन पैदा करने वाले है खंडन करने वाले हैं उनको कभी भी समझाया नहीं जा सकता वो समझने वाले हों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 जी नहीं संयम तो ठीक है संयम तो ठीक है त्रयम एकत्र संयम वो है जैसे चौथे पाद में विभूतियां बताते हुए उन्होंने कहा जन्म औषधि मंत्र तप है समाधि जा सिद्ध जन्म से औषधि मंत्र तप और समाधि जा सिद्ध समाधि जन्य सिद्धि बताई ना समाधि शब्द का प्रयोग किया रहने दीजिए वहीं दूसरे को लीजिये इसको वही रहने दीजिए जब तक नहीं हो जाता है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 तो तत्व ध्यान जब अनाश है वो ध्यान जन्य कौन सी सिद्धि है कहीं तो गई नहीं है तो वहां ध्यान का मतलब क्या है समाधि जन्य सिद्धि जबकि ध्यान शब्द परिभाषित किया गया है बिल्कुल अलग है पता है हमें कि इसकी परिभाषा यह है ध्यान अलग अर्थ में है और समाधि अलग है लेकिन जब ऐसा प्रयोग मिलता है हमें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 तत्र प्रत्येकानता ध्यानम प्रत्यय ही ज्ञान की, की एकता को ध्यान कहते हैं और यहां कह दिया तत् ध्यानम निर्विषयम मना निर्विषय होना अब इसको पकड़ के सब बहुत से कहते हैं कि बस शून्य बैठ जाना है निर्विषय उसको ध्यान कहते हैं शास्त्र का प्रमाण देते हैं अब आप सूत्र पढ़ेंगे हम आए वो ध्यान शब्द वहां समाधि के लिए है ये जो ध्यान शब्द आया निर्विषयता कहाँ बनती है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 और यदि हमें वो समझ में नहीं आ रहा है तो हमें सदा विरोध लगता रहेगा कि पतंजलि ने तो पता नहीं क्यों ध्यान तत्प्रत्येकता न्यान हम वृत्ति को ध्यान कह दिया और इन्होंने ध्यान को निर्विषय कह दिया रहितता कह दी इनमें विरोध है करते रहो चर्चा विरोध तो नहीं है संगति है क्या संगति है वो हमें देखनी होती है तो किस शब्द का कहा प्रयोग किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है किस संदर्भ में किया जा रहा है ये हम लक्षणों के आधार पर देख लेते हैं अब मीमांसा चलती है वेदान दर्शन भी मीमांसा है पूर्व मीमांसा है नब आकाश शब्द का प्रयोग आ गया उपनिष्द में अब आकाश से किसको लेंगे अब ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि मिल रहे पुरोहितम शब्द आ गया क्या अर्थ लेंगे वो कहें लें। नहीं अग्नि का मतलब तो ये फायर ये जो भौतिक अग्नि है यही लेंगे हम अग्निशब्दी तो के लिए ठीक है।, है आप यूं लेके तो खंडन करते रहते हैं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 अंत अंतकरण कहते हैं इसको तो, बुद्धि को बुद्धि के लिए अंतकरण शब्द है अंतरण चतुष्ट में ये चारू आ जाते हैं जी मन बुद्धि धोरण था जी और मन मनन करते शक्ति दोष उसके तरह है सर्वशक्तियाँ एक ही चीज में है और जो तो बुद्धि है वो जानती है इसे मन को हम कहते हैं पद्मी तो जो है देव मन का मुख्य संबंध है प्रकाश युक्त स्त्री संक्षेप से केवल प्रश्न रखे हैं और वो है वो ऑटोमेटिक से संबंधित है रुकिए रुकियो रुकिए रुकिए बात को वहां मत उलझाइए आप जो मूल बात कहना चाहते हैं इनका तात्पर्य ये है कि अंतःकरण बस एक ही इंद्रिय है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 वो अलग अलग गुण हैं उनके है तो एक ही इंडोर गेम ऐसा कह सकते हैं क्या ऐसे इंडोर है अंतःकरण है अंतरंग है ये शब्द समूह के वाचक हैं। जहा जहां ये घटेंगे तो यहाँ तीन को करेंगे तो उस तरह नहीं इसके अनुसार ऐसे नहीं सोच सकते समूह वाचक है ऐसे ही सोचना चाहिए आगे देखिए बहत्तरवां सूत्र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 किनका है उत्तरेशम बाद, तो बाद वाले कौन है ग्यारह इंद्रियां और पांच तन मात्र वो सब अहंकार के कार्य हैं तो पहले जो बात आई उसको इन शब्दों से दोबारा कह दिया गया तिहत्तर तक हो गया अब आगे देखिए चौहत्तरवा सूत्र तो मूल प्रकृति आदि कारण है उस बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण से समझा रहे हैं। सूत्र बोलेंगे आद्य हेतुता तत्व पारंपरिये भी अणुवत तत्व में तत्शब्द का मतलब है कार्य कार्य के द्वारा जो कार्य वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनके द्वारा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 तोड़ते तोड़ते तोड़ते जो अंतिम होगा आदि सबसे पहले वाला कारण होगा सबसे अंतिम होगा वो प्रकृति होगी तो अणु को यहां सबसे छोटा माना गया एक दृष्टि से वैसे सत्वर स्तम को प्रकृति को सबसे छोटा माना गया लेकिन अणु को भी छोटा माना गया एक दृष्टि से इसको यूं समझिए कि हमारा शरीर है ये एक इकाई है अवयवी है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 और टुकड़े कीजिए हड्डी अलग हो जाएगी मांसपेशियां अलग हो जाएंगी कंडराएं टेंडेंस अलग हो जाएंगी जो जो भी करना है एक मांसपेशी पकड़ ली उसके भी छोटे कीजिए छोटे छोटे उसके लक्ष्य लेगे होंगे, उतक, उतक होंगे अब एक उतक पकड़ लिया उसके भी छोटे टुकड़े कीजिए कहां तक जाएंगे कोशिका तक कोशिका तक आप कोशिका से पीछे नहीं जाएंगे इस शरीर की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 तो ये जो कार्य जगत था उससे पहले कौन कौन विद्यमान थे पुरुष था और ईश्वर था और प्रकृति चतुरस्तम थे तो चतुरस्तम को ही इसका कारण क्यों मान लिया भाई पुरुष को क्यों नहीं मान लेते भाई कार्य से पहले कारण होता है जो आदि में होता है जो नित्य है उनमें से कोई भी हो सकता है आपने शत्रस्तम कोई क्यों मान लिया आत्मा और परमात्मा को क्यों नहीं मान लिया ये प्रश्न उठ सकता है उसका समाधान अगले सूत्र में देखिये बोलिए पूर्व भावित्व द्वयो एक तरह हाने अन्यत योग हा।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 पुछ पुछ। ओ, ये चतुर्थ अंत्य कर जो चार आपने बताए बुद्धि चित्र अहंकार और मन तीन का इसमें उल्लेख आया है तो चित्त को बुद्धि के साथ जोड़ा जाए या मन का कार्य है संकल्प विकल्प के साथ कराया जाए चित्र को बुद्धि के साथ मन के भी मिला जुला है वैसे अलग से कोई चर्चा नहीं उसकी स्मृति ठीक है और कोई नहीं एक सूत्र और देखिए फिर छिहत्तरवा सूत्र बोलिए परिच्छिवाद न सर्वोपादानम् पीछे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 इस सबका ये तो बहुत विस्तृत सृष्टि है तो अणु इसका कारण नहीं बन सकता अणु से भिन्न कोई व्यापक चीज होनी चाहिए विस्तृत तो वो सत्वरस्तम का संघात रूप जो प्रकृति है वही है तो परिच्छि होने से एक होने से अणु सब का उपादान कारण नहीं हो सकता अगला सूत्र देखिए चितर बोलिए तत् उत्पत्ति श्रुतेश्चर हाँ पाठ भेद है परिचिन्नम न सर्वोपादानम ये भी है यह विज्ञान भिक्षु का पाठ है हाँ परिचिन परिच्छिनम ये अणु जो है ये परिचिन्न है और न सर्वोपादानम सबका उपादान नहीं हो सकता अर्थ तो एक ही है ठीक है इतना ही रखते हैं पाठ को प्रणोत्तम Oh अच्छा तो नमस्कार ओके